श्रुद स्मृतिपुराल करुणालय नमा भगवत्द शंकरोकंकम शंकर शंकरचार्यं के शवं बातरायण भाष्य कृत वंदे भगवरात्मे मूर्ति भेद विभागिने की ओं नमो नारायणय ब्रह्मसूत्र तृतीयाध्याद पंचमे अग्निधनादनपेक्षाधिक इस अधिकरण का न्याय संग्रह पर विचार आरंभ हुआ था यज्ञादि साधनों को मोक्ष के लिए आवश्यक साधन के रूप में श्रुति में और स्मृति में दोनों में कहा है और बहुत सारे ऐसे अन्य श्रुति वाक्य हैं जो ये कहती है कि मोक्ष के लिए साक्षात साधन ज्ञान है ज्ञान का कर्म के साथ संबंध नहीं है तो ऐसे स्थिति में मोक्ष के लिए जो ज्ञान साक्षात् साधन है और ज्ञान के लिए तत् प्रमाण कारण होता है स्थिति में कर्म का कोई स्थान नहीं दिखता प्रक्रिया की दृष्टि से यानी ज्ञान को कर्म उत्पन्न नहीं कर सकता ये ज्ञान की प्रक्रिया से मालूम होता तो फिर कर्म का क्या स्थान होगा इसी पर विचार करते हुए कहा था यद्यपि वाक्य कहता है यज्ञ दान तपसा अनाशकना ये वाक्य कहता है कि ये मोक्ष जो चाहता है विद्या प्राप्त करना चाहता है उस साधक के लिए यज्ञ दान तप आदि साधन है तो वो तो मोक्ष के लिए कहा है अब ये शुद्धि का भी अर्थ लेना पड़ेगा इसलिए यहां विचार हुआ कि प्रमाण ज्ञान च कर्मणम अन्पयोगा ज्ञान साध्य मोक्षं प्रत्येक कर्मण साधन वाक्यतात्पर्य प्रतीयत यदि प्राप्त यहां तक पूर्वपक्ष प्राप्त हुआ था इसका क्या तात्पर्य था कि प्रमाण से प्रमेय की सिद्धि होती है और तत्त प्रमेय के लिए तत्त प्रमाण निश्चित है यानी प्रमाण का और प्रमेय का कोई विकल्प नहीं होता रूप प्रमेय है विषय है प्रमेय है रूप के लिए चक्षु प्रमाण होता है अब रूप के लिए और कोई विकल्प वैकल्पिक प्रमाण और कोई नहीं रूप को देखना है तो चक्षु ही प्रमाण चाहिए उसी प्रकार तत्त प्रमेय के लिए तत्त प्रमाण होता है प्रत्यक्ष आदि में प्रत्यक्ष प्रथम होता है और उसमें पंच और मन मिलाकर के प्रत्यक्ष के लिए कारण मानते हैं और इसी प्रकार अनुमान के लिए अलग कारण है ऐसा देखा जाए तो ये जितने भी ज्ञान है ये पांच प्रकार के या छह प्रकार के ज्ञान होते हैं और कोई ज्ञान नहीं होता जो पांच ब्रह्मांड मानते अर्थावती सहित तो उसमें उतना ज्ञान होता है उनका कारण निश्चित है इसमें कर्मणाम अनुभवी होगा ये ज्ञान के करण के रूप में कर्म को कहीं कहा नहीं है तो कर्म को ज्ञान का साधन या ज्ञान के पहले कर्म चाहिए कर्म करना चाहिए ऐसा किस आधार पर कहा जाए कोई संबंध बनता ही नहीं और दूसरी बात यह भी है कि ज्ञान आकारक होता ज्ञान कारक नहीं होता है ज्ञान केवल न्यापक होता और कर्म को कारक माना है कर्म से कोई क्रिया होती इस प्रकार से अनेक भेद होते हैं और भी क्या भेद है ज्ञान स्वदा सिद्ध होता है और स्वतंत्र होता है यद्यपि करण अपेक्षित है तो भी ज्ञान की सिद्धि को स्वतंत्र मानते हैं यानी ज्ञान को हम पुरुष तंत्र मान, नहीं मानते हैं वस्तुतंत्र मानते हैं और सद प्रमाण मानते ये वेदांत मीमांसक ये सब प्रमाण मानते हैं ज्ञान और कर्म होता है पुरुषतंत्र होता है कर्म परतंत्र होते पुरुषतंत्र होते हैं और कर्म कोई अपने आप में सदा प्रबंध तो है नहीं ऐसे ज्ञान कर्म में अनेक अनेकों अनेक भेद है अब ऐसा ज्ञान को कर्म कैसे सिद्ध करेगा तो यही यहां प्रश्न करके प्रमाण आयत तत्व लेकर के कहा किंतु अभी यज्ञन दानेन इत्यादि श्रुति भी है यज्ञोदान तप्च पावना मनीषिणा कर्तव्या निश्चित मदम उत्तम ऐसे गीता में भी यज्ञ दान तब कर्म इन तीनों को शुद्धि का साधन बताया ज्ञान का साधन बताया मोक्ष का साधन बताया सब कुछ है ऐसे में कर्म का कोई अधिकारी नहीं है ऐसा भी नहीं कहा जा सकता वेद में बहुत सारे कर्म विद है तो उससे पुरुषार्थ होता नहीं ऐसा भी नहीं कहा जा सकता तो फिर क्या कहा जाए कहते हैं कि जब ज्ञान के लिए करण रूप से कर्म का कोई उपयोग नहीं है तो दूसरा विकल्प यही रह जाता है कि ज्ञान साध्य जो मोक्ष है उस मोक्ष के प्रति साक्षात मन कर्म भी जैसा ज्ञान मोक्ष के लिए साधन है वैसे कर्म भी मोक्ष के लिए साधन है यही निश्चय करना होगा इसलिए वाक्य तात्पर्य न प्रतीयता प्राप्त हो वाक्य तात्पर्य से यही निश्चय करना हो, तो ये ये करना हो और क्या हो सकता तो जैसा वेदानुवजन ये कहा गया वैसे ही दान ना तपसा नाशक ने भी कहा इसलिए ज्ञान मार्ग भी है उसके भी मोक्ष हो सकता है कर्म मार्ग से भी मोक्ष हो सकता भक्ति मार्ग से भी मोक्ष हो सकता ज्ञानादेव दू कैवल्यम ये जो कथन है ये फिर सिद्ध नहीं होता है और ज्ञान से ही मोक्ष होगा ये जो सिद्धांत है कर्म से मोक्ष नहीं होगा ये सिद्धांत है ये नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ कर्म का ज्ञान के साथ कोई संबंध बना ही नहीं कर्म का ज्ञान के साथ कोई संबंध नहीं बनता उसका कोई कर्म आदि कोई संबंध नहीं बनता ऐसा पूर्व हुआ यदि प्राप्तम इस पूर्व के लिए बहुत सारे और भी तर्क दिया था यद्यपि लगा करके अनेक पक्ष वहां प्रस्तुत किया और आगे जाकर के तथा भी जोड़ करके तथा भी विविधि संधि इत्यादि में यदि इच्छा संयोगा ज्ञान से साध्यता प्राप्त हो यज्ञ ने यदि कर्णताया साध्य ज्ञान अन्वयाद इत्यादि कहा था अब इसलिए यहां से अभी इसकी व्यवस्था बनाना है इसका उत्तर देना है कि क्या होगा ये जो अभी न्याय संग्रहकार जो कह रहे हैं यहां भी और अगले अधिकरण में दोनों में ये प्रयोग में आएगा अगले अधिकरण के लिए अलग से कहेंगे उसमें भी ऐसा विस्तार से बताएंगे लेकिन ये दोनों का परस्पर संबंध है दोनों अधिकरणों का भाष्यकार भी ऐसा ही इसको मानते हैं इसलिए इस अधिकरण में विस्तार नहीं करते हैं अगले अधिकरण में विस्तार करते हैं अब ये इसका उत्तर देना है त्र अब ये इसे स्थिति प्राप्त होने पर यहां का पचती ज्वाला उत्पादन द्वारा पाक साधने का दर्शना ये जो यज्ञ इसमें जो कर्ण विभक्ति है जैसा ज्ञान दान यज्ञ इसमें कर्ण विभक्ति है कर्ण विभक्ति कारण का अर्थ क्या होता है कारण का लक्षण क्या है हां असाधारण जो कारण होता है उसको कर्णगत है असाधारणम कारणम करणम और साधकतम करणम ऐसा होता है व्याकरण के हिसाब से दोनों कार्ती एक ही है तो जिस वस्तु जिस कार्य को साध्य को सिद्ध करने के लिए कारणों में असाधारण कारण होता है उसको कारण कहते और कारण का लक्षण क्या है कारण किसको कहते हैं तो असाधारण कारण करण होता है तो उसमें तो अभी कारण जानना पड़ेगा ना तो असाधारण कारण मतलब विशेष कारण तो उससे कारण को जानेंगे तभी वो उसका अर्थ लगेगा उससे संबंधित है वो हाँ कारण का लक्षण क्या है नहीं जान हाँ कार्य नियत पूर्व वृत्तिवम कारणत्व अनन्यदा सिद्धत्व सदी कार्य नियत पूर्व वृत्तिव कारणत्व ऐसा कारण का लक्षण है तो ये कोई भी कार्य करने के लिए कार्य को सिद्ध करने के लिए कार्य मैंने साध्य हो गया उसको सिद्ध करने के लिए जो पूर्व में उसके पूर्वक्षण में पूर्व का अर्थ पूर्वक्षण जो अनंतरित पूर्वक्षण में जो अन्य के सहायता के बिना यानी स्वतंत्र रूप से रहे तो अन्य वृत्ति होकर के जो स्वतंत्र रहे अन्य सिद्ध होकर के स्वतंत्र रहे उसको कारण कहा जाता है कार्य नियत नियत का अर्थ होता है निश्चित रूप से निश्चित रूप के इसका, इसका यह अर्थ है कि अन्य की कोई अपेक्षा नहीं वो करता है तो नियत पूर्ववृत्तित्व, वृत्तित्व ये कारण होता है इसको कारण माना है अब ये परिभाषा देखने पर यदि हम मोक्ष को या कोई भी वस्तु को यह कार्य साध्य बोलते हैं मोक्ष को अभी साध्य बोलते हैं तो मोक्ष के पूर्व पूर्वक्षण में अनन्य था सिद्ध होकर के जो कार्य नियत पूर्ववृत्ति नियत पूर्ववृत्ति जो होगा पूर्ववर्ती होगा वृत्ति होगा हो जो भी होगा उसको कारण कहते हैं उसको कारण कहते हैं और वो कारण उन कारणों में जो विशेष कारण होगा उसको कारण कहते तो ये कारण भी कारण ही होता है किंतु उसको संबंध करने के लिए पूर्व में यह करना पड़ेगा तो अब कारण रूप से आप सामान्य अर्थ समझेंगे तो कारण एक कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो जैसा होता है इंस्ट्रूमेंट बोलने से काम नहीं चलता है क्योंकि इंस्ट्रूमेंट बहुत व्यापक होता है अब कोई भी किसी भी तरह से इंस्ट्रूमेंट हो सकता है कोई भी इंस्ट्रूमेंट को हम करण नहीं कह कर सकते कारण में ये विशेषता होनी चाहिए असाधारण कारण होना चाहिए और साधकतम होना चाहिए यानी अन्य भी अनेक साधन उपलब्ध है सरकारी साधन है निमित्त कारण है सब कुछ है उनमें से एक साधन ऐसा है जिसका रहने पर ही कार्य होता है नई नये पर नहीं होता है और कार्य के नियत पूर्ववृत्ति पूर्व क्षण पूर्व में होता है ऐसा हो तो वो साधक तम करण हो अब ज्ञान यानी मोक्ष साध्य है तो मोक्ष के लिए हमने साध्य साधक तम करण माना है ज्ञान को ज्ञान को माना है यानी ज्ञान मोक्ष के पूर्व क्षण में रहेगा मोक्ष का या हमारा जो ब्रह्मात्म भाव का ज्ञान ये कह सकते हैं ब्रह्म प्राप्ति जो भी होगा मोक्ष जो भी कार्य है उसी का पूर्व क्षण में ज्ञान रहेगा अब वो ज्ञान पूर्व क्षण में रहने पर वो करण हो गया और उसके द्वारा वो कार्य हो गया इसी प्रकार ज्ञान का कारण जितने भी बताया है वो भी सब ऐसा है प्रत्यक्ष आदि जो करण है वो भी ऐसे है सभी कर्ण ऐसे होते हैं पूर्व नियतवृत्ति होते हैं अब उनके रहने पर उनके साथ में जो कार्य करेगा उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जो कार्य करेगा उसमें भी विभक्ति तो तृतीया लगेगी लेकिन वो साधकतम कारण नहीं हो इसलिए मैंने कारण को अलग बताया ये ये जो लक्षण आदि है इनको याद रखना पड़ता है इन चीजों को इस सूक्ष्म से समझने के लिए तो अब यहाँ तृतीय विभक्ति रहने मात्र से वो साधकतम कारण नहीं होता है तृतीय विभक्ति तो कोई माध्यम से भी रह सकता है किसी भी माध्यम से किसका भी संबंध करके वो रह सकता है और जब कार्य सम्पन्न होता है उसके तुरंत पहले कौन सा क्या रहा है वो कार्य संपन्न होने के बाद में आपको ज्ञान होता है उसके पहले को और कुछ हो जाता है तो अभी यदि मोक्ष होना है तो मोक्ष का साक्षात कारण हम ज्ञान को माना है ये तब पता चलेगा जब मोक्ष प्राप्त होगा अब ज्ञान से तो आपने मान लिया कि ज्ञान कारण होता है यदि और कोई कारण से और कुछ प्राप्त होता है जो विवक्षित ज्ञान के अलावा और कोई कारण से आपको प्राप्त होता है मोक्ष प्राप्त होता है तब तो ज्ञान को मोक्ष का कारण नहीं माना जा सकता तो वे विचारी होगा क्योंकि वो साधकतम नहीं हुआ है अन्य भी कारण वो प्राप्त करा रहा ऐसा होता है इसीलिए अन्य कोई कारण को वहां नहीं माना सकता अन्य कोई कारण वन कारण को वहां नहीं माना जा सकता नहीं मानना चाहिए यदि मानेंगे तो फिर ये कारण का लक्षण ज्ञान में नहीं आएगा कारण का लक्षण ज्ञान में नहीं आएगा तो क्या दोष है कि ज्ञान से मोक्ष होगा ये कहना गलत होगा क्योंकि मोक्ष और भी से होता है सो असाधारण कारण जो उसके लिए है इसका अर्थ यही है यह कि और कोई कारण नहीं होना चाहिए असाधारण कारण वही होना चाहिए और कोई कारण हो गया तो फिर असाधारण नहीं हुआ न? समझ रहे हैं क्या हाँ असाधारण तो एक ही होना चाहिए तब तो तो लक्षण लगेगा यदि अन्य कोई कारण अन्य कोई साधन वहां आ गया तो उसको फिर असाधारण कारण नहीं कहा जा सकता तो दोष क्या है यदि ज्ञान से इधर कोई भी साधन से मोक्ष सिद्ध होता है ऐसा मानेंगे तो ज्ञान को ही मोक्ष का कारण मानने में या मोक्ष का साधन मानने में कोई उपाय नहीं मतलब कोई तर्क नहीं ऐसा होता है अब यहां यज्ने न दाने न इत्यादि में तृतीय विभक्ति लगी है तृतीय विभक्ति क्या दिखाती है वो कारण को दिखाती है कि साधन है किसी का साधन है ऐसा दिखाती है। तो कारण ही है ऐसा मालूम पड़ता है तृतीय विभक्ति से। तब क्या है कि अब वो कारण में अनेक तृतीय विभक्ति वाले करण आ गया तो फिर साधक तम क्या है वास्तविक कारण क्या है ढूंढना पड़ता है तो असाधारण कारण क्या है ये आपको देखना पड़ता है ये प्रक्रिया की जरूरत है प्रक्रिया तो बहुत जटिल है कि ये कैसे ढूंढा जाए कैसे निश्चय किया जाए तो तृतीय विभक्ति होने पर कोई कारण नहीं होता है ऐसा यहां कहना चाहते हैं कारण क्या है कि तत्र काष्ठ ही पचती ऐसा एक वाक्य प्रयोग किया काष्ठ मन दारू लकड़ी तो दारू लकड़ी से पकाता है ऐसा कहा लकड़ी से पकाता तो ये काष्ठ ही ये तृतीय विभक्ति है पदी ये क्रिया अब इससे आपको क्या ज्ञान होता है लकड़ी से पकाता है ये ज्ञान होता है? हम देखते हैं लकड़ी से पकाते किंतु लकड़ी से पकाता है कि वो वो पकने की जो क्रिया है अब यहाँ ऐसे स्थिति में आप केवल इंस्ट्रूमेंट बोल दिया तो नहीं होता इंस्ट्रूमेंट एक मतलब एक मोटा दौर पर कहने का होता है अब वो कहीं भी लगा करके कह देते लेकिन वास्तव में हुआ क्या है ये मालूम नहीं पड़ता ऐसा हम कहते थे हाथ से लिख रहा हाथ से लिख रहा ऐसा कह देते हा, हाथ शब्द में हाथ में हम इंस्ट्रूमेंटल लगा देते कर्ण विभक्ति लगाते लेकिन हाथ से नहीं लिखा जा रहा है हाथ से लिखा जा रहा है कि नहीं लिखा जा रहा है कि हाथ से लिखा जा रहा है वो कहना पड़ेगा तो लेकिन हाथ से नहीं लिखा जा रहा वो लिखा जा रहा है किससे पेन से लिखा जा रहा है और पेन में पेन से लिखा जा रहा है बोलने से वो भी सही है क्या फिर नहीं फिर क्या है कैसे लिखा जा रहा है सही से लिखा जा रहा पेन को हाथ से पकड़ते से। हाँ से पकड़ से। नहीं पेन को अभी हाथ से पकड़ने की जरूरत नहीं और किसी यंत्र से भी पकड़ सकते बात ही जरूरत नहीं है पेन तो और पकड़ सकता है आप कहीं भी पकड़ सकते हैं। तो वास्तव में पेन से लिखा जा रहा है क्या मतलब आपकी बुद्धि कितने सूक्ष्म में देख रहा हूँ इसलिए मैं वहाँ रुका क्योंकि तो ये तो मुख्य बात है कि अभी ज्ञान से मोक्ष होता है कि कर्म से मोक्ष होता है कि क्या होता है अब क्या सोच के बैठा हुआ है पता नहीं है ना आपको मालूम होना चाहिए घा से लिखा, लिखा जा रहा है गलत है घा से लिखा जा जा नहीं लिखा तो है किससे बुद्धि से लिखा जा रहा ज्ञान से लिखा जा रहा हाँ ज्ञान से लिखा जा रहा हाँ यही समस्या होती है अब तो अब किससे आप तो हम लिख तो रहे हैं बहुत समय अब किससे लिखा जा रहा है अभी तक पता नहीं, नहीं? है ना हाँ इंस्ट्रूमेंट है नहीं मतलब इंस्ट्रूमेंट तो कहीं मिल रहा है आप जो बुद्धि से लिखा जा रहा है ये भी बोला ठीक है इंस्ट्रूमेंट कैस तृतीय विभक्ति वहां भी लगेगा मन से लिखा जा रहा है ये भी लगेगा हाथ से लिखा जा रहा है तो हाथ से लिखा जा रहा है तो शरीर से नहीं लिखा जा रहा है हाथ से लिखा जा रहा है तो शरीर से लिखा जा रहा है कि नहीं लिखा जा रहा है अरे बोलो ना क्या शरीर से लिखा जा रहा है कि नहीं कहा जा रहा है वो एकदम डाउन का हो गया उत्तर बोलो हाँ तो जब हाथ से लिखा जा रहा है तो शरीर से लिखा जा रहा है तो शरीर से भी लिखा जा रहा है हाथ से भी लिखा जा रहा है मन से भी लिखा जा रहा है बुद्धि से भी लिखा जा रहा है और फिर हहंगार से नहीं लिखा जा रहा करण से भी लिखा हहंगार से भी लिखा जा रहा है तो ये भी लिखा जा रहा और फिर पेन से भी लिखा जा रहा है फिर कंप्यूटर से भी लिखा जा रहा है की बोर्ड से भी लिखा जा रहा है हाँ फिर और क्या है से। लेटर से हाँ लेटर से भी लिखा जा रहा है ये भी ठीक है <laughs> अक्षर से अक्षर से लिखा जा रहा है ये भी कहा जा सकता है अब आप बताओ किस से लिखा जा रहा है कोई निश्चित है क्या पता नहीं हाँ चेतन ही लिखा जा, जा, जा रहा है ये सब कहे हाँ तो ये पहले मैंने बोला जटिल है तो इसलिए देखो ये हमारी समस्या होती है। हमारे ये जीवन को हम भ्रम क्यों मानते हैं? इस जीवन को संसार क्यों मानते हैं? इस जीवन को मिथ्या क्यों मानते हैं? क्योंकि हमारे अंदर ये दोष रहता है कि हम कोई भी चीज से चीज को सही प्रकार जाने बिना ही कार्य करते रहते हैं। हमें कार्य चलना चाहिए अरे उसमें हाथ से लिखा जा रहा है पेन से लिखा रहा है दिमाग से लिखा है हमको तो, तो लिखने से मतलब है तो बाकी आप कौन खोजने वाले क्या फायदा है उसका खोज हम नहीं लगाते और इंस्ट्रूमेंटल केस सब में लग रहा वाक्य प्रयोग में व्याकरण के दृष्टि से तृतीय विभक्ति जिसको अंग्रेजी में इंस्ट्रूमेंटल केस बोलते हैं वो तो सभी में लग सकता सभी में लिखा जा रहा अब यहां समस्या खड़ी हो जाएगी है यहाँ तो यज्ञ ना इसमें भी तृतीय विभक्ति दानेना तृतीय विभक्ति और तबसा तृतीय विभक्ति ज्ञाने ना विभक्ति भक्तिया मामा भी जाना भी तृतीय विभक्ति अब सब जगह तृदय अभिव्यक्ति है अब आप जो है गीता आदि पढ़ करके कन्फ्यूजन में हो जाते हैं कि वास्तव में कौन सी तृतिया से काम हो रहा नहीं वो होता इसीलिए इसके लिए न्याय शास्त्र का अध्ययन करना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं न्याय शास्त्र का अध्ययन करेंगे वो क्या करेगा तो वो सभी का लक्षण देगा और न्याय शास्त्र अभी से पूछने से न्याय शास्त्र का सुनते ही आपको वो हो जाता है दिमाग कि न्याय शास्त्र का करने से आपकी बुद्धि सूक्ष्म होती उतना ही काम है उसका न्याय शास्त्र से कोई मोक्ष मिलने वाला नहीं है न्याय शास्त्र हमारे शास्त्र को समझने के लिए मदद करता है ऐसा व्याकरण शास्त्र हमारे शास्त्र को सही समझने में मदद करता है आपके बुद्धि को इस प्रकार सोचने में मजबूर करेगा कि अब सोचो इसमें से कोई इंस्ट्रूमेंट है अब जैसा सोचा तो बहुत मिल गया ना अब निश्चय कैसे करेंगे आप कौन सा इंस्ट्रूमेंट लेना चाहिए यह समस्या हो जाएगी इसीलिए उसमें से अब जितने भी आपके पास आया 10-20 जो भी आया उसमें से एक एक में लक्षण लगा करके देखना पड़ेगा है ना एक एक में लक्षण लगा करके देखना पड़ेगा लक्षण लगा करके देखेंगे तो उसमें क्या लक्षण लगाना ये सा, साधन का जो कारण का लक्षण किया ना वो लगाना पड़ेगा असाधारणम कारणम करणम ये लगाना पड़ेगा तब तो एक एक करके निकल जाए असाधारण कारण का अर्थ वो उसी से ही होता हो और किसी से ना होता हो और वो होने से ही कार्य होता हो अब हम पेन से लिखने की बात लेकर के हम विचार कर रहे हैं कंप्यूटर से लिखने की बात है तो थो थोड़ा सा शब्द में भेद हो जाएगा। तो अभी क्या है किससे लिखा जा रहा है पेन का जो अग्रभाग है पेन का जो अग्रभाग जिसमें साई संलिप्त है उसमें इंक है उस पेन का अग्रभाग और पेपर का संयोग ये दोनों ही लिखने का हेतु और कोई नहीं बाकी सब पीछे पीछे है तो पेन का अग्रभाग का पेपर के साथ विशेष संयोग जो होता है वही असाधारण होगा आपके पास हाथ भी है शरीर भी है बुद्धि भी है अहंगार भी है सब कुछ है लेकिन पेन और पेपर का संयोग हुआ ही नहीं तो लिखना कैसा होगा नहीं होता मतलब उतने सूक्ष्म में जाना पड़ेगा ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं सोचता कोई नहीं सोचेगा इसी के कारण लिखा जा रहा है वो तो सोच रहा है जैसा उन्होंने बताया हाथ से लिखा जा रहा है बात सही है हाथ के बिना तो कैसे लिखेगी लेकिन हाथ के हाथ भी चाहिए नहीं बोलते हाथ नहीं चाहिए शरीर भी चाहिए अकल वकल सब चाहिए लेकिन लेखक ले, ले उसका नाम है जहां पेन और पेपर का संयोग हो उसका अब उसमें जो आकार आप बनाना चाहते हैं उसके लिए आपका विचार का संयोग है वो आकार तो अक्षर होता है आ, अक्षर को हम ले आ, लिखना नहीं बोलते अक्षर तो लिखने के बाद जो प्रकट होता है उसका नाम तो इसीलिए क्रियापद का प्रयोग करते समय क्या करना है क्या हमको समझना है वहां तक बुद्धि को ले जाना पड़ेगा रिसर्च करना पड़ेगा अब यहां आप हाथ से लिख रहा कहना सही है कि गलत है हाथ से लिख रहा हूं ऐसा कहना सही है कि गलत है सही भी है गलत भी है ऐसा हा? गलत है गलत इसलिए है कि आपको भ्रम हो रहा है हाथ से लिखा जा रहा है लिखा जा रहा है पेपर और आ, आ, इसका संयोग से वहां तक आपकी बुद्धि पहुंची नहीं है आप हाथ से लिखा मैं हाथ से लिख रहा हूं करके मान के बैठा हुआ है ऐसा व्यवहार ऐसा चलता है इसलिए व्यवहार को भ्रम बोलते व्यवहार में सही निश्चय नहीं हो पाता कारण यह है कि आप ये समझ बैठेंगे मैं हाथ से लिख रहा हूँ समझ बैठेंगे तो बाद में कंप्यूटर से या और किसी से लिखने शुरू कर देंगे तो पता नहीं चलेगा। क्योंकि आजकल पेन अपने आप ही लिखता है यंत्र के द्वारा भी लिख सकते हैं बहुत कुछ होता तो इसीलिए ऐसा विचार करना पड़ता अब कारण क्या है ये निश्चय करने के लिए अब हम ज्ञान को कारण माना उसके पहले भी कारण दिखता है तो अब मोक्ष के पूर्व क्षण में नियत पूर्ववृत्ति रूप से जो कारण है वो असाधारण कारण हो उसके लिए ही हो तब उसको कारण मान सकता है बाकी को तो वो सपोर्टिव कारण है सपोर्टिव फैक्टर्स है वो तो सपोर्टिव फैक्टर्स बहुत होता है अब अब पेन कैसे लिखा जा रहा है बोलने से अब पेन बहनाने वाले कंपनी और उसके जहाँ उतना पैसा आपने खर्च किया वो पैसा कहां से आया फिर किसने ला के ये सारा लंबा चौड़ा हो जाता है कोई भी छोटा सा एक कार्य को नहीं एक रेन ड्रॉप जो ऊपर से नीचे गिरता है रेन ड्रॉप माने जो बारिश के पानी के बूंद नीचे गिरता है एक क्षण में वो नीचे गिर जाता है और गिर के कहीं चला जाता है लेकिन आप उसके पीछे सोचने लगेंगे कि एक ड्रॉप पानी ऊपर कैसे आया कि पानी ऊपर कैसे आया और निश्चित मात्रा में नीचे कैसे गिरा कितने समय में वो नीचे गिरा और ऊपर आने के पीछे कितना सारा कारण है कितना बड़ा लंबा प्रोसेस होने के बाद में वो ऊपर पानी तैयार हो गया तब वो नीचे गिरा माने इतने सामान्य जो कार्य हो रहा है उसमें भी हम भ्रम में रहते हम उसके पीछे चिंतन नहीं करते अब वो एक ड्रॉप गिर के आपके सामने वो नष्ट हो गया वो कोई कार्य नहीं किया मतलब आपके लिए कोई मतलब बेमतलब कहा है क्या मतलब है उसे है गिर गया वो हो गया कितने सारे ड्रॉप गिरता रहता है आप बोलेंगे अरे कितने सारे ड्रॉप गिरता रहता है एक ड्रॉप के पीछे क्यों वो पागल पड़ा ऐसे सोचते है। आप जैसे न्यूटन के सिर पर आप हमारे यहां कितने आप गिरता रहता है तो वो फर्क पड़ने वाला तो आप गिरने से क्या होता है तो हम ऐसे सोचने वाले होते हैं इसीलिए हम हम अम जो है ना हमको मूर्ख कहा जाता है हमको जो संसारी कहते हैं हमें अज्ञानी कहते हैं कारण यह है कि हम ऐसे जिये जी, हमारा जीना ऐसे ही होता है और इसी ऐसे जीने में हमको आनंद आता है तो एक भी कार्य सिद्ध होता है तो उसके पीछे बहुत कुछ कारण पीछे रहता है उन सभी कारणों को हम पूर्व कारण ही कहते हैं वो कारण नहीं है ऐसा नहीं कहते हम वो सभी कारण है जैसा अभी बोला बुद्धि आदि शरीर संघ सब कारण ही है तभी तो लिख पाएंगे आप कारण नहीं है, हम नहीं बोलते लेकिन उन कारणों में ऐसे 250 कारण हो गए उन कारणों में एक ऐसा कारण होगा एक ऐसा कार्य होगा जो उसको असाधारण कारण बन करके काम करे इसीलिए न्याय में ये समवाय कारण असमवाय कारण निमित्त कारण तीन होता है तो तीन कारणों को मिला करके सभी कार्य को सिद्ध करते हैं और हम लोग सामान्य रूप से उपादान कारण निमित्त कारण सहकार्य कारण ये सब हम भी कहते हैं सभी में ऐसा होता और इन कारणों के कौडी में सब कुछ आ जाता जैसा हम लेख का, का उदाहरण बताया ऐसा ही यहां देखिए काष्ठ ही पद्धति ऐसा कहा जाता है लकड़ियों से पकाता अब जैसे हमने अभी प्रक्रिया बताई है इसी प्रकार आप ये समझना चाहें ये लकड़ियों से पकाता है इसका अर्थ क्या कि लकड़ियों से ही वास्तव में पकाते हैं क्या है नहीं है ऐसा आपको दिखता है तो क्या है फिर पका मतलब पकाने लकड़ियों से नहीं पकाते हैं तो फिर किससे पकाते ये कैसा निश्चय किया थे? ऐसा है इसका एक विधान ऐसा है जैसा आपने लेख के बारे में कहा कि जो धादु का प्रयोग करते हैं उस धादु का अर्थ पहले सम्यक न्याद होना चाहिए कि किस कार्य के लिए हम ये चर्चा कर रहे हैं अब यहाँ पचतिक क्रिया पचतिक क्रिया है यानी पचय पकना ही कार्य है हमारा साध्य क्या है किसी को पकाना पकना जो कोई पक जाए तो वो साध्य है। तो पचदी क्रिया मतलब पकना होगा अब ये पकना जो कार्य है वो किससे हो रहा है उसका जो असाधारण कारण होगा वही कारण होगा उसका पकना जो कार्य है पकना मतलब कोई कच्चा रहता है, वो पक जाता है, वो तो आप समझते हैं। उसके लिए जो असाधारण कारण होगा वो उसका कारण हो सकता इसलिए क्रिया के द्वारा जाना पड़े जैसा लेख के लिए हमने लिया इसी प्रकार जाना पड़ेगा तो अब उसमें भी तृतीय विभक्ति आएगी अब क्या है कि एक लकड़ी भी कारण है और देवदत्ता जो पकाने वाला भी कारण है वो लकड़ी लगाता है पकाता है सब कुछ लगता लेकिन फचती क्रिया का जो संबंध है ज्वाला उत्पादन द्वारेण पाक साधनेश्वि काण विभक्ति दर्शनाथ वो क्या है कि ये जो लकड़ी है वो ज्वाला को उत्पादन करता यानी ज्वाला को उत्पादन करता अग्नि ज्वाला को तैयार करेगा और जिससे जिसको पकाना है उसके साथ इस ज्वाला का संबंध बन जाता तो पकने पकना रूप जो कार्य है उसका समवायिक कारण हो करके वो संयोग बन जाएगा अग्नि और उस वस्तु का संयोग जिसको पकना ठीक है थीके? तब वो पकेगा तो अब उसके लिए जो ज्वाला है वो ज्वाला उत्पादन के माध्यम है काष्ठ और काष्ठ को तैयार करके रखने वाला देवदत्त और फिर काष्ठ जंगल से आता है तो जंगल भी कारण होता है और जिसने लाया वो भी कारण होता है काष्ठ को सूर्य ताप ने सुखाया वो भी कारण होता है सब कारण है लेकिन ये कारण तो पीछे है ये असाधारण कारण नहीं है अन्यदा सिद्ध भी नहीं है इसीलिए ये ज्वाला उत्पादन के द्वारा काष्ठ कारण होता है तो ज्वाला उत्पादन होने के बाद में पक जाएगा कहीं तो उसका संयोग होगा उसके साथ पक जाएगा इसीलिए इसको पाग साधनेशु अभी काष्ठेशग पाक के लिए जो साधन है उसमें भी इसको लिया जा सकता उसमें अभी कर्ण विभक्ति दर्शन है सब में कर्ण विभक्ति दिखाई देगी कर्म सुचित इसी प्रकार अब ये तो समझ में आ गया कि ये कर्ण विभक्ति जो है तृतीय विभक्ति ये तो उसके परंपरा से साधन में भी दिखाई दे सकता है जैसा साक्षात साधन में दिखाई देगा वैसे दिखाई देगा जैसा ज्ञाने इसमें तृतीय विभक्ति दिखाई दे रहे ये भी तृतीय विभक्ति है और उसके पीछे वाले साधन में भी तृतिया विभक्ति है जैसे भी अग्नि अग्निज्वाला या अग्निज्वाला से या अग्निज्वल ज्वलन ना, ये हम जो कहेंगे तो उसमें तृतीय विभ्यक्ति लगाएंगे विभक्ति तो तृतीया लग रही है लेकिन उसमें साधक तम होना चाहिए तब वो हो कर्ण होगा ऐसा देखा जाए तो यहां यज्ञ न तपसा इत्यादि हो और भी साधन बहुत सारे हो सकते रहे आश्रम कर्म इत्यादि सब आएगा आगे ये सारे ही साधन है नहीं ऐसे नहीं है लेकिन ये सब साक्षात साधन ना होने पर भी तृतीया विभक्ति लग सकता है जहां भी तृतीया विभक्ति लगते हैं वहां आपको साधन का भ्रम होता है ये आपका अज्ञान का कारण है आपने शास्त्र को सम्यक प्रकार अवलोकन नहीं किया अवगाहन नहीं किया इसलिए ऐसा होता है और कहीं भी साधन दिखाई पड़ता ऐसा हो ऐसा नहीं होता इसी प्रकार सभी कार्य में जैसे आप कोई वक्तव्य देना चाहते कुछ कहना चाहते हैं आपके मन के भाव को प्रकट करना चाहते हैं कोई संवेदना को प्रकट करना चाहते हैं तो उस विशेष भाव को प्रकट करने के लिए अनेक शब्द हो सकते किंतु उन शब्दों में उस तत्व को उस भाव को ठीक प्रकट करने वाला कोई एक शब्द होगा जो बिल्कुल उसी भाव को ही प्रकट करेगा और आपके पूर्ण भाव बाहर आ जाता है मतलब उसमें भी साधकतम होता है। अच्छा यदि ऐसा ना हुआ समझिए कि आपने सही शब्द चुना नहीं जो शब्द चयन में गलती हो गई तो आपको तुरंत समझ में आता है कि मैंने जो भाव से कहना चाह रहा था वो भाव पूरा प्रकट नहीं हुआ और सुनने वाले को भाव समझ में नहीं आया ऐसा आपको लगेगा तो आप तुरंत शब्द बदल करके दूसरे ढंग से बोलते बोले मेरा बोलने का अभिप्राय यह है ऐसा करके अभिप्राय करके फिर बोलते और उसमें आपको फिर कॉन्फिडेंस नहीं आया तो फिर आप दूसरा बदल के बोलते इसका अर्थ क्या है कि आप वहां शब्द के सही चयन में समर्थ नहीं हुए इसके कारण आपको ही लग रहा है कि यह सही काम हुआ नहीं तो आपका पूरा भाव पकड़ नहीं आया और यदि आप सही शब्द चुन करके कह दिया तो आपको एक ही बार कहने से काम हो जाएगा बार बार उसको इधर उधर करने की आवश्यकता नहीं पड़ती और ऐसे बातें जब एक ही बार कहते ये केवल कहने वाले वक्ता के अधिकार में नहीं होता उस श्रोता भी बिल्कुल ध्यान से उस शब्द को ग्रहण करें उतने ही स्पीड में उतने ही वेग, वेग में उतने ही भाव से आप कहें और उसके मन वहां एकाग्रत हो तभी जाके आपका वक्तव्य उनको काम आएगा नहीं तो आपको दोबारा तिबारा के दस बार भी बोलना पड़ेगा वो सुन रहा है कि सुनी ले रहा है तो क्या होगा कार्य नहीं हो सकता तो वक्ता को वक्ता के जैसा सामर्थ्य है वक्ता का जो दोष है उसके साथ उस श्रोता को भी देखना पड़ेगा कि श्रोदा में कोई दोष है कि नहीं है श्रोता तैयार है कि नहीं है? श्रोता तो को पहले तैयार करके फिर वक्ता अपना वक्तव्य को एक शब्द में दो शब्द में कम शब्द में या सही वाक्य में कहा जा जा सकता है लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो वाक्य को अलग अलग विस्तार करना पड़ता है। इसलिए कहते हैं कि विद्वान जो है ना एक ही बार कहते ऐसा सुभाष में बना एक ही बार कहता बार बार नहीं कहता का मतलब वो सही शब्द से सही भाव को एक बार पकड़ कर देता है आप पकड़ लिया तो ठीक है नहीं पकड़ लिया तो क्या वैसे ये मतलब सब जगह ये साधक तम का प्रयोग होता है ये इसमें आप एकाग्र रखेंगे मन को तो आप तीन घंटे ध्यान करते हैं जब करते हैं तब करते हो उतना ही फल आपको वक्तृत्व में और अध्ययन करते समय उसमें भी लगेगा लेकिन ये पहले पहले नहीं होता उसको मन को ट्रेन करना पड़ेगा करते करते ही आपको समझ में आएगा और बात में कभी गलती होगी ही नहीं आप शब्द प्रयोग करेंगे तो सही शब्द ही आएगा और सही वाक्य घटना होगी और उसमें गलती नहीं होगी सुनने वाला एकाग्र है तो समझेंगे, नहीं तो नहीं समझेंगे इसीलिए का इत्यादि में तृतीय विभक्ति लगा दिया इसका ये अर्थ भी हो सकता है कि रूप माध्यम से बाद में जाकर के काम हो रहा तो यज्ञ दाने न ये जो कहा ना इसमें इतना समझो आगे बता रहे कर्मसु चित्त मलशोधन द्वारा प्रत्यक प्रवणता न बाध्य ऐसा इसका हम संयोग करेंगे तो अभी आपका प्रश्न क्या है कि यहां कर्ण विभक्ति आया तो इसके द्वारा होना चाहिए ऐसा आपने कहा इतने न दाने न इत्यादि बोलते हैं वो तो कर्मों में हम ऐसा सोच सकते हैं जैसे काष्ठ है पजदी के समान सोच सकते हैं काष्ठ के माध्यम से अग्नि प्रज्वलित होती है इतने के लिए काष्ठ को भी मैं लगाया और काष्ठ को देवदत्त लाता है ऐसे ही यहां कर्मसु चित्त कर्मों में चित्त का मल शोधन के द्वारा चित्त चित्त में जो मल है उसका शोधन उसकी शुद्धिकरण ये कर्मों से होगा यही तो शास्त्रों में कहा करण शुद्धि जिसको हम कहते हैं चित्त शुद्धि उसके लिए कर्म की आवश्यकता है और चित्त शुद्धि के लिए कर्म की क्यों आवश्यकता है इसके ऊपर बहुत कुछ विस्तार से बोलने का है उसका वो साइकोलॉजिकल कारण क्या है उसका फिजियोलॉजी क्या है साइकोलॉजी क्या है ये सब बहुत कुछ है कर्म के द्वारा ही चित्त की शुद्धि होती है ऐसा हम कहते हैं और उसको भी जैसा हमने बोला जैसे भाव से आप कर्म करेंगे उसके अनुसार होगा कर्म से शुद्धि होती है अगर जैसा तैसा कर्म करेंगे तो शुद्धि नहीं होती बुल्का उल्टा उसमें कलम को हो जाता है कोई भी कार्य आप जब तब पूजा आदि करते हैं आरती करते हैं सब में आरती आप रोज कर रहे हैं तो अंधकर्ण शुद्धि हो जाएगी ऐसे नहीं है अंधकर्ण शुद्धि होने के लिए जो भाव चाहिए उस भाव के साथ यदि आरती पूजा करेंगे तो अंधकरण शुद्धि होगी खाली आप करने के लिए बोल दिया तो कर दिया तो नहीं होगा इसलिए आस्था इसमें एक विशेष स्थान रखती है आस्था के बिना नहीं होता तो कर्म से मल शोधन होगा करके कोई भी कर्म आप आरंभ कर दिया फिर मल शोधन करने के लिए बैठा तो नहीं होगा चित्त का मल शुद्ध नहीं होता तो उसके लिए उस कर्म से जाना पड़ेगा और तब मल शुद्ध होगा तो क्या होगा चित्त शुद्ध होगा तो क्या होगा उसका प्रयोजन देखिए प्रत्येक प्रवणताम आपाती तब क्या है वो प्रत्येकात्मा के दर्शन करने की इच्छा यानी मन अंदरमुख हो जाए प्रत्येक प्रवणता का अर्थ अंदरमुख हो जाना है तो अंदरमुख हो जाएगा अंदर को अंधर्मुखता को प्राप्त कराएंगे वो कौन ये कर्म प्राप्त कराएंगे अब कर्म का पूरा कर्तव्य बहिर्मुख रहता है बहिर्मुख से बहिर्मुख भाव से या बहिर्मुख रूप से बाह्य साधन रूप से जो कर्म संपन्न होता है वो कर्म जाकर बाद में अंदर करा देगा ये कैसे होगा ये कैसे होता है ये भी कई लोग प्रश्न करते हैं। बेकी मुख कर्म और अंदर मुख्य करा है वो उसमें भी बहुत कुछ शास्त्र है, है? तो तो है वो मन की अभिव्यक्ति और वो व्यक्ति वो क्या अभी हो अभी कर्म तो बाहर ही कर रहा है ना मन की अभिव्यक्ति को लेकर के थोड़ी कर रहा है जो तो पहलू कर्म किया उससे संस्कार बनता है और वो संस्कार बदलने के लिए उसका अच्छा काम कुछ कर रहा है तो अंदर अंदर अंदर संस्कार तो तो ये बदल गया रिप्लेस हो गया ऐसा ऐसा कुछ बोल सकते है लेकिन उसका और भी कारण है हाँ तो अभी ये देखो संस्कार का आपने यदि बोला तो संस्कार क्या होता है जैसा करेंगे वैसा संस्कार होता है ना जैसा करेंगे वैसा संस्कार होगा संस्कार तो एक फोटो के समान होता है जैसा आप फ्रेम बनाएंगे वैसा संस्कार हो आप बहिर्मुख कर्म करते हुए बहिर्मुख कर्मों को आवृत्ति करते हुए साधन करेंगे तो वो बहिर्मुख ही रहेगा बहिर्मुख ही संस्कार बनना चाहिए उसको वो अंदरमुख संस्कार कहां से बनाएंगे क्योंकि वो तो कार्य तो, तो बहिर्मुख रहा अब वो अंदरमुख बनाने उसमें कनेक्टिविटी क्या है हाँ वो गलत है ये दोनों अलग अलग चीज है ये जो बृदारने वाला ये उपासना है उस अश्वमेध का इसका कोई संबंध नहीं उतना ही संबंध है कि वो जो करने वाला है ना ये उपासना करने वाला वो पहले अश्वमेध करके अभ्यास हो गया उसका वो अश्वमेध का याज्ञ था वो ब्राह्मण था वो ब्राह्मण का अश्वमेध में अधिकार नहीं अब वो उसका फल चाहता है इसलिए उपासना रूप अश्वमेध कर रहा इसलिए वो पहले वाला अश्वमेध करके अब अश्वमेध उपासना में आ गया ऐसा नहीं है वो उपासना में ठीक है लेकिन हमारा प्रश्न तो यह असली अश्वमेध जो बाह्य कर्म है उससे है ना बाह्य कर्म है हम बहिर्क बहिर्क के द्वारा कर रहे हैं हम बाह्य ही मानते हैं उसको यज्ञ आदि जो भी करते हैं भाग्य ये है, सेवा करते सब भाग्य ही है तो हमारा प्रश्न ये है कि विचार ये है कि ये बाघ्य कर्म करते हुए अंधकर्म को शुद्ध कैसे करेगा और यहां कह रहे हैं प्रत्येक प्रवणता को शुद्ध करेगा अंदरमुख कर देगा वो कैसे होगा बहिर्मुख काम हो रहा फिर बाद में अंदरमुख हो गया ऐसे कैसे होगा तो संस्कार की तियरी से नहीं होगा क्योंकि संस्कार की तियरी क्या है जितने बाहर बनाएंगे उतने उसमें कुशलता आएगी ये भाष्यकार नाम मित्र कहा जितने इंद्रियों को आप बाहर प्रवर्तित करेंगे उतने ही इंद्रियों में कुशलता बढ़ती जाएगी और बाहर जाने में उनका अभ्यास बढ़ता जाएगा अंदर जाने के लिए नहीं होता है वो कैसे जाएगा वो तो बाहर जाने का अभ्यस्त है अंदर जाता ही नहीं ऐसा यदि बाहर जाने का जो अभ्यस्त इंद्रिय यदि अपने आप अंदर जाते होते तो जितने भी बड़े बड़े जीवन भर कर्म करने वाले बड़े बड़े कर्म व्यापारी आदि है तो उनको बाद में अंदर मुखदा होना चाहिए था ऐसा अंदर मुखदा नहीं होती है नहीं होता है ऐसा दिखता है प्रत्यक्ष दिखता है निष्ठा तो निष्काम हाँ निष्काम भाव से करना पड़ेगा ऐसा है अब वो भी इसी प्रकार बहुत बड़ी तैयारी है ये सब नोट करके रखो इसके चिंतन करो और फिर उत्तर बताओ अब निष्काम भाव तो ठीक है निष्काम भाव तो अंदर है कामना अंदर है भाव अंदर है तो सब ठीक है अब वो निष्काम भाव क्या अंदरमुख सिद्ध करेगा निष्काम भाव और अंदरमुखता का क्या संबंध है कोई संबंध है ये भी नोट करके रखो संबंध है तो ढूंढो फिर बाद में जब चर्चा में बता ना ये सब हम प्रश्न दे रहे हैं आपको इसीलिए कि ये सारे हम साधन के रूप में सब जगह करते रहते हैं इनको बोलते समय ये सब नोट करके रखिए नोट करके रखे इसी के ऊपर विचार करिए सुनने से एक बार सुनने से नहीं होगा ऐसा नहीं क्या सब बैठ गया और आ गया ऐसा नहीं ये तो हम अभी उत्तर नहीं बताएंगे उत्तर तो बाद में बताएंगे लेकिन अब आप विचार करो क्या क्या उत्तर है उत्तर बताना कि अवसर आ गया तो बताएंगे ऐसे गारंटी भी नहीं है कि उत्तर बताएगी बाद में आएगा तो बताएंगे लेकिन ये सब कनेक्टिविटी नहीं है ये कनेक्टिविटी नहीं होने से आप आ, कुछ करके कुछ प्राप्त करने की चेष्टा में बैठे हुए कर रहे हैं कुछ और और प्राप्त और कुछ करना चाहते हैं ना तो ये कहा कि ये जो कर्म है कर्म मल शोधन के द्वारा प्रत्येक प्रवणता को प्राप्त कराएगा ऐसा बोला प्रत्य प्रकरण द्वारा अंदरमुख हो गया उसके बाद अपरोक्ष ज्ञान हेदुषु ज्ञान कारणत्व तब यो अपरो ज्ञान का कारण बनेगा और फिर ज्ञान का कारण ज्ञान तो कारण ही है ना ज्ञान कारणत्व न बाध्यते वो ज्ञान का कारण बनेगा तो अपरोक्ष ज्ञान हेतु होकर के ज्ञान का कारण बनेगा अब इसमें जितना भी शब्द बोला इसका सब परस्पर कनेक्टिविटी आपको ढूंढना है कि ये पहले बोला कर्म करेंगे कर्म के द्वारा चित्त का मलशोधन होगा यह पहले कैसे होगा ये देखो एक प्वाइंट और फिर कर्म करते हुए ये प्रत्येक प्रवणता कैसी आएगी और प्रत्येक प्रवणता आने के बाद अंदरमुख होने के बाद चलो मान लो कि वो ज्ञान का कारण है अंदरमुख हो गया तो फिर आत्मा के तरफ दर्शन होगा वो अंदर दर्शन करेगा जानेगा और ऐसा होकर के वो ज्ञान का कारण बनेगा फिर बाद में ज्ञान होगा आत्मा का ज्ञान होगा फिर मोक्ष होगा ऐसा हो सकता तो अंदर मुखदा होने के बाद में संभावना है कि क्योंकि जिसके तरफ आपने ध्यान खींचा है उसका ज्ञान होना ही है ऐसा करके ज्ञान कारणत्व न बाध्यते। ज्ञान कारणत्व में कोई बाधा नहीं मैंने तो कर्म इस प्रकार से ज्ञान कारण बन सकता स्वामी ऐसा स्वामी जी हमारा अभी रज्जू हमारा रज्जू में सर्प हमारा माइंड में देखाए पड़ता है बाहर बाहर कार्य है। दिखाना पड़ना बाहर का बाहर का कार्य हम लोग क्या करते हैं उसको निवृत्ति के लिए गुरु को कोई से उधर जाके वो भी बाहर, बाहर कार्य है जाके वो सर्प नहीं रज्जु ज्ञान हमको होता है इसी से एक बाह्य कर्मा हो गया इसके सम अंदर जाके अंदर बैठ जाता सर्प वो उसको शुद्ध हो है मल अंदर है ये बाहे कार्य से अंदर का शुद्ध होता है मल शुद्ध हो है इसी से बाहरी कार्य से वो हमारे ज्ञान प्रांति के लिए अंतकर्म शुद्धि होता है अंतकर्म शुद्धि मन है हाँ मैंने वो ऐसा वो बाहर जाकर के जो देखा है वो मैंने उसको अन्य समझ करके देखा किंतु वहाँ यहाँ समस्या क्या है ये दृष्टांत में समस्या है जो सर्प आया ना वो बाहर से आया नहीं वो अंदर ही था चलो तो जो अंदर था वो अंदर से शुद्ध हो गया ठीक है वो वो तो हम अंदर ही मानना पड़ेगा ना अभी हमारा यहाँ प्रश्न क्या है बाहर का काम से अंदर शुद्ध हो ये तो उसका जो प्रॉब्लम था वो अंदर ही था वो अंदर था तो बाहर शुद्ध हो गया तो ऐसा तो नहीं कह सकते बाहर का कुछ निमित्त तो बना ये ठीक है जितना अंश में आपने बताया कि बाहर का निमित्त बना किन्तु प्रॉब्लम तो अंदर अंदर ही था सॉल्व भी अंदर ही होना था यहां ऐसा नहीं है कि बाहर हम कर्म कर रहे हैं और वो कर्म से हम अंधकरण की शुद्धि मान रहे हैं और इसका मतलब कर्म करने के लिए जो कारण है वो सब कारण है वो बाहर है और हम अंधकरण की शुद्धि मान रहे हैं अंदर तो अब अंधकरण की शुद्धि माने तो अंधकरण में कुछ कार्य होना चाहिए अंधकरण की अब आप आपका धूल है जो है कचरा यहां है अब झाड़ू बाहर लगाएंगे तो यहाँ साफ तो नहीं होगा तो अंधकरण का शुद्ध होना है तो अंधकरण को साफ करना पड़ेगा हम अंधकरण को साफ करने के लिए हम बाहर कर्म कर रहे हैं बाहर कर्म मतलब इंद्रिय शरीर आदि में हो रहा है तो शरीर आदि में कर्म करेंगे या नहीं करेंगे जैसा शरीर की शुद्धि होगी अब हाथ से कोई कार्य करेगा करे तो हाथ से संबंधित है ना उसका तो अब वो हाथ से जो कार्य हो रहा है उससे अंधकरण की शुद्धि कैसे हो रहा है अब वो भी शुद्धि चलो हाथ से कार्य हो रहे थे हाथ के साथ अंधकरण का संबंध है तो वो ज्ञान उसको हो जाता है कि मैं इसको अभी पकड़ रहा हूँ ऐसा ज्ञान हो जाता है उसको उतना तो ठीक है लेकिन ये मैं इसको पकड़ रहा हूँ इतने जानने से वहाँ शुद्धि कैसे होगी ये प्रश्न है स्वामी जी अभी अंतकरण अंतकर्ण मन से अहंकार वो अंतकरण सहायता से हम कर्म करता है वो बुद्धि लगाता है वो मन लगाता है वो सिद्ध लगाता सब लगा के कर्म करता है उसी से वो भी अंतकरण से कर्म हो गया था ये हमारा अंदर का अंतकर्म का इसलिए वो भी इसमें काम होने के कारण हमारा शुद्धि भी हो सकता है ऐसा ऐसा हो सकता है तो हो सकता है तो हम भी कह रहे हैं हो सकता है लेकिन अभी जोड़ो उसको अच्छा है आपने अच्छा विचार किया ऐसा करना चाहिए तो विचार करने पर हो जाता है अभी हमारा सीधा प्रश्न है आप झाड़ू लगा रहे बाहर हम कह रहे हैं कि आप आश्रम में झाड़ू लगाएंगे मंदिर में झाड़ू लगाएंगे तो ऐसे हमारे शास्त्र में सब्जे का है और बड़े बड़े राजा लोग बड़े बड़े विद्वान लोग भी झाड़ू लगाते हैं इसे शुद्धि करने के लिए ठीक है तो आप झाड़ू लगाया साफ कर रहे बाहर अब ठीक है आप बोल रहे हैं उसके साथ मन भी है तो मन के साथ सफाई हो रहा है इसलिए बाहर झाड़ू साफ करने से मन के अंदर भी साफ हो जाएगा या इतना आप, आप कह रहे हैं तो इस पर विचार करना चाहिए ऐसा होता है कि नहीं होता कि बाहर झाड़ू करते करते आपके अंधकरण धीरे धीरे शुद्ध हो जाए ऐसा होता है कि नहीं होता ये होना चिंतन करना पड़ेगा मन मन तो सब जगह है मन को मना नहीं कर सकते मन तो सब जगह है लेकिन ऐसा होता है असली में या और भी कुछ कारण है जिससे कि ऐसा करने पर आपको ऐसा फल मिलता है क्योंकि कर्म और फल में कुछ तालमेल नहीं दिखता है इसीलिए कई लोग ये मानते नहीं कई लोग नहीं मानते शुद्धिकरण का पवित्रीकरण का तो दूसरा ही मानते और बाह्य पवित्रीकरण बाह्य रहता है आंतरिक पवित्रीकरण आंतरिक रहता है ऐसे अलग अलग मानते हैं और आंतरिक पवित्रीकरण होने से बाह्य पवित्रीकरण की आवश्यकता नहीं है ऐसे बोलने वाले भी बहुत होते हैं ये बहुत सारे वेदांत ऐसे बोलते हैं आप अंधकरण की शुद्धि हो गया फिर और क्या शुद्धि चाहिए ऐसा बोलते हैं जो की गलत है ये सब ऐसा नहीं है कि इसका तालमेल संबंध पहले जानो इससे बहुत फायदा होता है ठीक है अब विचार करो कोई बात नहीं यहाँ प्रसंग ऐसा है उस प्रसंग को लेकर के आपको ऐसा विचार आएगा तो बहुत अच्छी बात है अच्छे विचार। विचारिज्ञासा तो, मतलब आधार बाद में ब्रह्म जिज्ञासा खूब शुरू है मतलब पहले साधना सृष्टि है साधना सृष्ट है मतलब शास्त्र ज्ञान से आरोक्ष ज्ञान से ज्ञान तो अरोधना से SMART这... ओ सब ठीक है वो तो आप बोल रहे हो उसके लिए साधन बोल रहा हमारा प्रश्न वो नहीं है हमारा तो सीधा सीधा है क्या बाहर झाड़ू लगा रहे हैं कर्म कर रहे हैं, उससे आपको अंदर कैसे शुद्ध होगा झाड़ू लगा रहे हो यज्ञ कर रहे हो या फिर स्नान कर रहे हो क्या कुछ भी कर रहा हो उससे अंधकरण शुद्ध होगा की नहीं होगा होगा तो उसके साथ क्या संबंध वो तो साधना चतुष्ट आदि तो अलग है वो तो है सब उसको सब इधर हम नहीं ला रहे इसका क्या प्रोसेस है इसका क्या संबंध है यहाँ जैसा बोला मल शोधन द्वारा ना प्रत्येक प्रवणता प्रत्येक प्रवणता कैसी आएगी और मल शोधन कैसा होगा और मल शोधन में कर्म का क्या रोल है अब लोग बहुत सारे आश्रम में अभी इसी को उन्होंने एक फॉर्मूला बना के रखा है कोई भी आएगा बोलेगा अरे दिन भर आपको ऑफिस में काम करना पड़ेगा कम करना पड़ेगा सारा कर्म करेंगे बाद में आपके अंतकर्ण शुद्धि हो जाएगी फिर आपको जो है ज्ञान हो जाएगा कुछ करने की जरूरत नहीं आप ऑफिस में बैठ करके कंप्यूटर काम करते रहो ऐसा बोल करके बहुत सारे करते हैं और लोग बिचारे जो आते हैं वो समझते हैं ठीक है ऐसे करने से हो जाएगा करके वो बैठ जाते हैं वहां बैठ करके पूरा ऑफिस का काम जैसा लोग सामान्य करते रहते सब काम करते रहते और फिर कई साल के बाद तीन साल पैंतीस साल के बाद या उसके जीवन के आखिरी समय आएंगे उनको पूछेंगे कि आपको अंतकर्ण छुट्टी हो गया नहीं हुआ तो आप देख सकते हैं उनके अंधकरण शुद्धि हुआ कि नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ दिखता है और जो राग देश पहले है वो कभी बढ़ जाता है और इतने झगड़ा करते हैं फिर इतने हल्ला करते हैं और बाद में मानसिक रूप से बीमारी भी हो जाती है और डिप्रेशन आ जाता है फिर या तो कुछ कुछ आ जाता है सब सारे आ जाते हैं और सब कुछ हुआ अंधकरण शुद्धि है क्या इतने साल किया तो क्या अंधकरण शुद्धि हुआ इसका कोई नहीं दिखता है तो इसका मतलब मैं नहीं बोल रहा हूं अभी क्या हो रहा है ये सारे आपके विचार रख रहे हैं कि अब अंधकरण शुद्धि होने के लिए कर्म को साधन तो हमारे शास्त्र ने माना उसका हम खंडन नहीं कर रहे हम ये समझाने की समझने की प्रयत्न कर रहे हैं कि वो होता कैसा है इसका मतलब इसके साथ कुछ और भी जोड़ना पड़ेगा नहीं तो राग द्वेष बढ़ता हुआ दिखता, दिखता है मतलब बाकी तो सामान्य लोगों की बात तो छोड़ो ग्रहस्थों की बात छोड़ो आश्रमों में ऐसा होता है ब्रह्मचारी लोग संत लोग जो भी करते हैं सेवा करते हैं उनके भी ऐसे दिखाई दे रहे हैं ऐसा नहीं कि सारा 40 साल या उनके जीवन भर 40 साल क्या को जीवन भर किया उनको ज्ञान हो गया ऐसा दिखता नहीं है तो दिखता नहीं है वो अपने आप बोल रहे हैं जो लोग किए हैं रिटायर्ड होके बैठे हैं हम एक रिटायर्ड आश्रम नाम नहीं ले रहा हूं नाम लेना अच्छा नहीं तो कोई आश्रम में गए जहां सब रिटायर्ड लोग रहते अरे वहां आप जाएंगे ना मैं दो एक बार गया किसी से मिलने गया दोबारा गया फिर मैंने संकल्प लिया अब मेरे जिंदगी में इस आश्रम में नहीं आऊंगा कारण क्या है यदि मैं वहां जाऊंगा उसको मैं देखूंगा उनको देखूंगा वहां जो रह रहे हैं तो मेरे अंदर जो सन्यासी सा, साधु के प्रति जो आदर है जो है मुझे लगता है कि वो भी प्रॉब्लम में आता है ऐसे दुखी और इतने साल सेवा किए कोई कुछ बोलता है कोई कुछ बोलता है वहां जाके तो आपको कंप्लेंट ऐसे सुनाई पड़ेगा कोई भी जाए वो देखते नहीं कि कौन आया है वो इतने सारे कंप्लेंट बोलते हैं कहीं बैठ के रो रहा है कहीं कुछ कर रहा है तो हमें आश्चर्य हो गया कि सेवा करके इतने साल आश्रम के प्रति समाज के प्रति समर्पित होकर करके पूरा जीवन उन्होंने अपने युवा अवस्था के जो अपने पूरे तेज उसके लिए समर्पित किया और बाद में ऐसी स्थिति में पड़े वो बिल्कुल अनदेखी केवल दवाई खाना दे देते हैं और कई कई कमरे में बंद रखते हैं आप विश्वास नहीं करेंगे तो कई बाहर चले जाएगा या किसी से मिलने नहीं देते हैं ऐसे करके टॉर्चरिंग जैसा करते हैं जिस शब्द मैंने इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा था लेकिन होता ऐसा ही तो वो क्यों वो क्या आपने सेवा किया इसका क्या फल हुआ अरे कम से कम जीवन में तो अंतिम समय में शांति होना चाहिए उनको रेस्पेक्ट होना चाहिए सेवा होनी चाहिए सब कुछ होना चाहिए वो तो खाली खाना पीना दे दिया आपने कमरे में करके देरकत हो गया बाहर जाने को उनको अनुमति नहीं है परमिशन नहीं वो तो बाहर कई फंक्शन में कोई बुलाए समझ लीजिए कोई कार्यक्रम में कोई उत्सव में कहीं कुछ बुलाया नहीं जा सकते ऐसा है तो ऐसा कोई फल होता है क्या मतलब सेवा के दृष्टि से आप देखो जब साधक बनकर के साधु बनकर के सेवा करने से और कोई बेहतर सेवा का उदाहरण आप दे सकते हैं क्या इसलिए मैंने उस उदाहरण को लिया बाकी सब समाज में हो रहा है कोई सोशल सर्विस कर रहे हैं कोई राजनीति में सेवा दे रहे हैं कोई मेडिकल में सेवा दे रहे हैं कोई अलग प्रकार से सेवा दे रहे हैं सब सेवा दे रहे हैं, लेकिन सेवा से कर्म से अंधकरण शुद्धि होती है और उसके लिए ज्ञान का अधिकार बनता है इसके संबंध में इसके बीच में कुछ और इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है वो कुछ और इंग्रीडियंट्स है तभी जाकर के वो फल मिलेगा नहीं तो आप सेवा करते रहो कुछ नहीं होने वाला है आप सामान्य जीवन के हिसाब से रहेंगे बाकी साधु जीवन में जो आपने अध्ययन आदि किया है तो भगवान को प्रार्थना किया है और भगवान के आशीर्वाद के लिए जो भी आपने तब जब आदि किया उसका फल मिलेगा उसका तो आपने मन शांति लगा चलो भगवान की कृपा से हमें ये मिला है इतना भाव तो आपको आएगा लेकिन मैंने उनको देखा कि उनको वो भाव भी नहीं वो तो बिल्कुल गाली दे रहे हैं हमारे कैसे स्थिति हो गया क्या हो गया हमको ये नहीं है वो नहीं है ऐसा सब होता था वृद्ध वृद्ध लोगों को रखा तो ये क्यों हो रहा तो बाकी तो ग्रस्त के छोड़ो साधारण में हो रहा इसका अर्थ ये है कि मल शोधन एक अलग प्रक्रिया कर्म तो वहां कार्य करता है लेकिन कर्म के साथ कुछ और भी जोड़ना पड़ता है जिससे आपको अंधकरण की शुद्धि के लिए करना पड़ता है इसके लिए हम निष्काम भाव कहते तब वो क्या बोलते हैं कि इनको इसलिए नहीं हुआ क्योंकि निष्काम भाव से नहीं किए अरे ये एक जो अपने बचपन में यानी 20-25 साल में जो भी आया आश्रम में अपने अवस्था में आया और पूजा पूरा 50-60 साल 17 साल आपके साथ रहे और आपके आश्रम में सेवा किए और उनको निष्काम कर्म करना नहीं आया यदि आप बोलेंगे उनको निष्काम कर्म करना नहीं आया तो फिर किसको आएगा बोलो अब किसको निष्काम कर्म सिखाओगे और भगवान ने किसको सिखाया जो सत्रह अस्सी साल सेवा करते हुए भी निष्काम कर्म नहीं सीखा है और वो नहीं करना आया है तो फिर किसको सिखाओगे आप अब क्या ट्रेनिंग दे रहे हो यह तो आपने अपने आप ही में गलती हो जाएगी ना ऐसा आप नहीं कह सकते कि उनको निष्काम काम करना नहीं आया ये नहीं है निष्काम कर्म ही किया है उन्होंने न अपने घर के लिए किया ना अपने कुछ स्वार्थ के लिए किया वो तो स्वार्थ के लिए करते ही नहीं तो किसी भी प्रकार आपको मानना पड़ेगा यदि ऐसा नहीं होता है तो भगवान ने जो गीता में कहा वह गलत है कि निष्काम कर्म से अंत करने शुद्धि होंगे ये तो अभी भाष्यकार भी आके कहने वाले हैं तो ये तब तो पूरा गलत है कि इतना साल करने पर भी कुछ नहीं हुआ उल्टा सारे दुख बढ़ गया और मन की व्यधाएं बढ़ गई और परेशानियां बढ़ गई और समाज के प्रति और अन्य पूरे सिस्टम के प्रति वो आंधिक फीलिंग आ गया उसके विरोध में आ गया तो ये फिर क्या सेवा इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसलिए मैंने ऐसा आपको छोड़ा है विचार करो फिर अच्छा है कि ये तब कनेक्टिविटी आगे आपको समझ में आएगी यहाँ से अभी वही चर्चा होने वाला है आगा से क्या होगा कार्य है ना तो ये सब चिंतन करने की बात है बिना चिंतन किए हुए समझ में नहीं आता तो ये पंक्तियों को पूरा करते हैं मोक्षान्वय हेतु कर्मणाम श्रुदी ज्ञान करणत्व बाध्य ने क्या किया था कि कर्म के साथ मोक्ष का सीधा संबंध बताया उन्होंने कहा ज्ञान का कारण तो कर्म नहीं बन रहा तो फिर क्या करना चाहिए कि मोक्ष के लिए कर्म कारण होगा ऐसा सोचना चाहिए तब कहा कि मोक्ष के साथ संबंध करने पर अन्वयन संबंध करने पर कर्मणाम श्रुद ज्ञान करणत्व बाध्य कर्मों का ज्ञान के कर्णत्व जो सुना गया है ज्ञान कर्णत्व किसका कर्मों का श्रुति में है दाना विविधि संधि ये कहा तो ये जो श्रुदी में प्राप्त है इसका बाध होगा मतलब गलत हो जाएगा ये भी नहीं कर सकते श्रुत साध्य परित्यागेना च साध्या कल्पनाया अब कहते हैं नहीं हम ये जो विविदिशा की प्राप्ति या मोक्ष की प्राप्ति श्रुदी में आया है उसका परित्याग करके श्रुत साध्य परित्यागेना साध्यार कल्पनाया अन्य साध्य की कल्पना करने पर ये यानी मोक्ष के लिए नहीं अन्य कोई साध्य है ऐसी कल्पना करने पर अब मोक्ष तो नहीं हो पा रहा है कोई और कोई कल्पना और कोई साध्य की कल्पना करने पर अब ये वाक्य गलत हो जाएंगे न स््यकृद कृते न कर्मणा न प्रजया धने न त्याग ने कि अमृतत्व मनस्यु इत्यादि शास्त्र विरुद्ध मोक्ष हेतुत्व कल्पना तब तो क्या हो जाएगा कि आप शास्त्र के विरुद्ध कोई मोक्ष से अतिरिक्त की कल्पना करने लगे मोक्ष का स्वरूप शास्त्र में ऐसा बताया ऐसे साधन से प्राप्त होगा ऐसा बोला आप फिर उस मोक्ष को छोड़ करके कर्म से जो मोक्ष होता है वो अलग है ऐसे बोलने वाले हैं हमारे अभी देश में ऐसा कोई कम नहीं है हमारे आध्यात्मिक जगत में बहुत सारे ऐसे भेद हैं वो कहते हैं कि कर्म से, कह, से होने वाले मोक्ष अलग है भक्ति से होने वाले मोक्ष अलग है और कर्म से होने वाले साध्य अलग है देवता अलग है सब अलग मानते है ऐसे मानने वाले भी बोलते हैं ऐसा नहीं हो सकता वो शास्त्र विरुद्ध है शास्त्र विरुद्ध कल्पना करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं लेकिन शास्त्र के अनुसार जाने के लिए जो कल्पना चाहिए उसके अनुसार जाना चाहिए उसमें अपनी बुद्धि लगा करके उसमें माल मसाला नहीं मिलाना चाहिए उसके लिए देखना चाहिए कि हम ये कर रहे हैं तो इसके लिए क्या प्रमाण मिलता है क्या उदाहरण मिलता है तो आप सेवा बोलो यानी कर्म बोलो या ज्ञान बोलो कुछ भी बोलो शास्त्र उसके लिए क्या व्यवस्था दी क्योंकि ये तो कोई नई बात नहीं है ना ये सो शास्त्र के द्वारा प्राप्त कार्य है इसलिए नास्ते अकृदकृना कृद के द्वारा अकृत प्राप्त नहीं होता है ये कहा और न गर्मणा न प्रजया धने न त्यागे ने गे अमृदत्व ये भी स्पष्ट है नान्य पंधा विद्य देनाया ये ज्ञान को छोड़कर के और कोई मार्ग है ही नहीं इत्यादि शास्त्र विरुद्ध हो जाएगा यदि आप अलग मोक्ष की कल्पना करेंगे तो और उस कल्पना से श्रेष्ठ है मतलब ये सब एक पक्ष में हो गए इससे श्रेष्ठ है कि आप ऐसा सोचें क्या सोचें कि कषाय पंथिक कर्माणी ज्ञानम जब परमागति कषाय कर्म भिपक्वे पक्वे तदो ज्ञानम प्रवर्तदे ऐसा एक स्मृति आती है ये कषाय पंक, पं, पंक्ति कर्माणि ये कर्म क्या करते हैं कषाय को कषाय मन दोष जो दब्बे दाग दब्बे लग जाते जो रंग जल लग जाते उसको कषाय करते तो कषाय पक्ति ही कर्माणि कर्मों को तो यही कहा कि कर्म से कषाय पक जाता है मतलब तैयार हो जाता है वो खत्म हो जाता है और कर्म कषाय पक्ति कर्माणि ज्ञानम च परमागति आगे इसके आगे वाक्य है कि ज्ञान ही परमागति है कषाय पंक्ति कर्माणि ज्ञानम च परमागति फिर कैसे होगा परमागति कर्म भी कषाये कर्म भी पक्वे ये कर्मों के द्वारा वो कषाय पक जाने पर तदो ज्ञानम प्रवृत दें उसके बाद ज्ञान प्रवर्तित होता है ऐसा वहां कहा अब क्यों उसको हमको ऐसा मानना पड़ा क्योंकि इस कारण से ये कर्म को भी यहां रखा है कर्म तो सीधा मोक्ष को नहीं दे सकता यदि मोक्ष को देंगे बोलेंगे तो नास्तिक कर देना इत्यादि का विरोध होगा जैसा पूर्वादी ने कहा था कि सीधा मोक्षे प्राप्त होगा मानेंगे तो कर्म तो कृदय है और अकृद कृदय से कैसे प्राप्त होगा नहीं होगा इत्यादि शास्त्र को बचा के रखते हुए और तात्पर्य को जानने की दृष्टि से आपको यही मार्ग अपनाना पड़ेगा यही कर होगा ज्ञानम उत्पद्य दे पुंसाम क्षयात पापस् कर्मण ऐसा भी वाक्य आया कि ज्ञान उत्पद्य दे पुंसाम क्षयात्प से कर्मण पाप के क्षय होने पर ज्ञान उत्पन्न होता है ऐसा कहा तो इत्यादि शास्त्र प्रतिपन्न चित्त शोधन शो, द्वारा इत्यादि शास्त्र के द्वारा प्रतिपन्न प्राप्त चित्त शो, इ, शोधन के द्वारा ज्ञान हेतुत्व कल्पन मीति ज्ञान के हेतु रूप से उसकी कल्पना की जा सकती है शास्त्रांध्र अनुसाराद ज्ञान करणत्व अवधारणाच अन्य शास्त्रों के अनुसार यानी गीता आदि शास्त्र के अनुसार और ज्ञान करणत्व अवधारणा गीता आदि शास्त्र के अनुसार कर्म को ज्ञान का कारण माना ऐसा अन्य शास्त्र के अनुसार कि सामान्य शास्त्र तो ज्ञान के लिए कर्म को कहीं कारण माना नहीं है जो षठ प्रमाण बोलते हैं पंच प्रमाण शठ प्रमाण इसमें तो कारण नहीं माना लेकिन अन्य शास्त्र के अनुसार कर्म से कर्म को कारण माना है अब वो वही हमारा अभी प्रश्न था कर्म कैसे करण होगा उसके तो ज्ञान कारण तो ज्ञान करण ऐसा निश्चय किया तो ज्ञान हेतुषु कर्मसु वेदानुवजनादिशु अब क्या हो गया ये ज्ञान के हेतु कर्म है वेदानुवजनादि तो वेदानुवजन मतलब वेदाध्ययन करना वेदाध्ययन करना स्वाध्याय करना इत्यादि अब स्वाध्याय करने का फल क्या बताया स्वाध्याय का प्रयोजन दृष्ट है अदृष्ट है दृष्टफल है क्या अदृष्ट फल है क्या प्रयोजन स्वाध्याय का प्रयोजन क्या बताए क्या बताए अदृष्ट अदृष्ट बल होता है स्वाध्या आएगा हैं? दोनों कैसे होता है हाँ इसलिए मैं कहता हूं ना ये सब जो है ना ऐसे जो पॉइंट आते हैं इसको आ, ध्यान में रखना चाहिए और कुछ पूछे तो वो जो मन में आता है वो, वो नहीं बोलना चाहिए कितने बार इसके विषय में आया कितने बार बोला कि स्वाध्याय का फल जो है फल होता है स्वाध्याय का फल नहीं है स्वाध्याय का दृष्टफल होता है वो दृष्टफल क्या है उसका पदार्थ न्यान हो जाना है दृष्टफल है तो स्वाध्याय से दृष्टफल होगा और उसके बाद आप कर्म आदि करेंगे तो उससे फल नहीं होता है कौन बोला फल होता है तो इसीलिए यहां अब वेदान वजन आदि जो कार्य किया उससे क्या है दृष्टफल हो गया है न? वेद का शब्दों का ज्ञान हो गया और ज्ञान के द्वारा आपको पदार्थ ज्ञान हो गया पदार्थ ज्ञान होना ही वहां उसका फल है उतना फल माना तो मीमांसा के अनुसार उसको दृष्टफल में रखा स्वाध्याय जो करते हैं वो दृष्टफल स्वाध्याय वेदाध्ययन करते हैं। अब वो दृष्टफल जो वेदाध्ययन आदि स्वाध्याय आती है वो ज्ञान को कैसे दे सकता है अब प्रश्न है कि ज्ञान दृष्टफल है कि अदृष्टफल है क्या है ज्ञान तो। वो पता नहीं चल रहा है। ज्ञान दृष्टफल है कि अदृष्टफल है आ, क्या वो स्वसिद्ध मतलब ना, ना, है को ज्ञान स्वसिद्ध है मतलब कैसे से है है आत्मा का आत्मा स्वसिद्ध है कौन सा पुरुष थोड़ा दृष्टफल है कि फल है ज्ञान दृष्ट है अदृष्ट नहीं है फल है ना हाँ चलो इतना तो सही हो गया अच्छा <laughs> तो ज्ञान दृष्ट फल है स्वाध्याय भी स्वाध्याय का जो फल है उसका पदार्थ ज्ञान और वो दृष्ट फल होता है दृष्ट फल होने पर वो ज्ञान में दृष्ट फल का अर्थ है वो साक्षात प्रत्यक्ष ही होता है हम ज्ञान को प्राप्त करने के बाद में आगे जाकर के फल बोलते हैं वो नहीं वो तो उपासना का फल कर्म का फल अलग है वो तो दृष्टफल भी होता है कहीं अदृष्टफल भी होता है कर्म दो प्रकार के उपासना भी दो प्रकार के अलग है लेकिन ज्ञान का फल तो दृष्ट ही होता है अनुभव अवसान क्या यहां अनुभव में प्राप्त होता है तो फिर वहां संशय क्यों होना चाहिए संशय कैसे होता है ज्ञान तो दृष्टफल ही है यही है तो आप मतलब ऐसा नहीं कि कभी दृष्टफल होता है कभी अदृष्टफल होता है अब बोलेंगे स्वामी जी ने कभी बोला दृष्टफल है स्वामी जी ने कभी बोला अदृष्टफल है आप ये स्वामी जी ने क्या बोला वो मत देखो स्वामी जी ने बोला है नहीं बोला वो तो आप तो अब पता नहीं सकते लेकिन वो शास्त्र के अनुसार जो वाक्य का हम विचार करते अपने आप जो अनुभव हमें होता है वो क्या है आप अप, अपने आप विचार कर सकते हैं नहीं पुण्य पाप होता है उससे होने वाले कार्य से जो स्वाध्याय का स्वाध्याय में आ, जो अर्थ ज्ञान के लिए जो स्वाध्याय करते हैं हम अध्ययन करते हैं वो अध्ययन के लिए कहा गया वो बाकी कर्म के बीच में जो जब करते हैं वो अलग है तो वो अलग है जबादी का अलग है जब जो अर्थ निश्चय करते हैं वो अलग है स्वाध्याय जो होता है जिसके हम अध्ययन करते हैं वो अदृष्टफल के लिए नहीं होता है वो दृष्टफल के लिए होता है दृष्टफल स्वाध्याय का प्रयोजन है वो विशेष जो होते हैं जब जब करते हैं उसको हम स्वाध्याय नहीं कहते अब यद्यपि कहीं कहीं स्वाध्याय के अंतर्गत जब भी होता है जैसा योगशास्त्र में कहा वो एक विशेष स्थिति में बोला लेकिन स्वाध्याय का मुख्य अर्थ जो श्रवण करते हैं मनन करते हैं यही होता है और यह दृष्टफल के लिए होता है वो वो तो आराधना है वो तो रूपा मतलब आराधना के अंतर्गत है पूजा के अंतर्गत है आप शासना पाठ करते हैं उत्यादि पाठ करते हैं, वो स्वाध्याय उसका बोल देते हैं, लेकिन वो जब आदि के अंतर्गत वो पूजा के अंतर्गत है वो कर्म के अंतर्गत आ गया अब कर्म में जैसा कोई देवता का स्तोत्र पाठ किया जैसा ऋग्वेद में बहुत सारे स्त्रोत्र पाठ है तो स्त्रोत्र पाठ तो अभी तक तो आया ना पूरा तृतीय में तो इसी के बारे में कितने अधिकरण आया वो सारे कर्म के अंग होकर के फल देता है तो आप जो पाठ करते हैं आपके पूजा पाठ के अंतर्गत होता है वो पूजा पाठ के अंतर्गत का क्रम है ये स्वाध्याय जिसको हम बोलते हैं श्रवण मनन निदिध्यासन जो स्वाध्याय क्रम है यह दृष्टफल के लिए होता है और ये केवल हम नहीं मीमांसक भी ऐसे मानते स्वाध्याय दृष्टफल का प्रयोजन मानते इसलिए वेदानुवजनादि वाक्य प्रतिपन्नेशु वेदानुवचनादि वा, वाक्य में जो आया है वो उसको लेकर के जैसे यहाँ वेदानुजने विधि संदीप ये जो कहा ऐसा सब न ज्ञानम मोक्ष अग्निधनादि अपेक्षता इतुक्तम ऐसा वेदान वजन के द्वारा जो मोक्ष फल प्राप्त होगा उसके लिए ज्ञान के लिए ज्ञान ज्ञान तो उसका होता है अब वो जो ज्ञान मोक्ष प्राप्त कराता है उस स्थिति में यहां अग्नि ईंधन आदि यानी यज्ञा आदि का कोई साक्षात संबंध उससे नहीं है वो यज्ञ आदि तो बाहर है जैसे काष्ठ अग्नि के लिए होता काष्ठ के लिए मतलब काष्ठ जलाता है हम बोलते हैं लेकिन काष्ठ अग्नि को प्रकट करता है प्रकट करने का माध्यम बनता है उसके बाद हो जाता है अब ज्ञान होने के लिए आपको चित्त चाहिए मन के बिना ज्ञान नहीं होगा ठीक है मन चाहिए तो मन को कैसा रखना है अब जिस प्रकार आप मन को रखेंगे वैसे आपको उसमें ज्ञान प्रकट होगा तो इसका मतलब मन से मोक्ष हो रहा है क्या यानी चित्त से मोक्ष हो रहा है ऐसा नहीं है कि चित्त ज्ञान को प्रकट करने के लिए एक साधन है आलंबन है इसका मतलब चित्त से मोक्ष हो रहा है ऐसा नहीं कहा जा सकता और चित्त के बिना मोक्ष नहीं हो रहा यह तो ठीक है वो कैसा कि चित्त के बिना मोक्ष नहीं हो रहा है इसका अर्थ यह है, यह नहीं है कि चित्त के द्वारा मोक्ष हो रहा है। दोनों वाक्य में अर्थ में भेद है समझ में आया क्या है क्या कि चित्त के बिना मोक्ष नहीं होता है जैसे शरीर के बिना कोई पुरुषार्थ नहीं होता चित्त के बिना मोक्ष नहीं होगा होगा क्या नहीं होगा लेकिन वेदांत सुनने वाले ये बोलेंगे चित्त के बिना मोक्ष होता है ऐसा बोलेंगे वो आजाद आवाज सुन करके बोलेंगे चित्त तो है ही नहीं तो क्या चित्त के बिना मुक्त होगा ऐसा बोलता तो वो होगा नहीं इसमें देखो वाक्य को देखना पड़ेगा कि चित्त के बिना हाँ हा, हा, सब जड़ है उत्तम अधिकारी वो सब मत है ये उत्तम अधिकारी बोलेंगे तो फिर यहाँ अधिकारी दो चार ग्रुप हो जाएंगे ऐसा नहीं है वो वो होगा ही नहीं ऐसा है नहीं अच्छा ये तो आप जड़ की बात कर रहे हैं अभी हमारा समय आज ज्यादा हो गया कि जड़ जो है जड़ से जड़ कोई साधन नहीं बनेगा ऐसा कहीं कहा है क्या जड़ ज्ञान का साधन नहीं बनेगा ऐसा कहीं कहा ऐसा ऐसा कोई कारण है क्या आप बताएं कि जड़ होगा तो साधन नहीं बनेगा ऐसा नहीं है ये सब साधन है हम ये कहते हैं ये वाक्य कहते हैं न्याय के हिसाब से वाक्य कहने के हिसाब से सही है कि चित्त के बिना ज्ञान नहीं होगा मोक्ष नहीं होगा चित्त के बिना मोक्ष नहीं होगा यह हमने कह दिया इसका अर्थ क्या है कि ये ऐसा लेना चाहिए कि चित्त के द्वारा ही मोक्ष होता है या चित्त से मोक्ष होता है ऐसा अर्थ है क्या नहीं है ये समझना है समझ में आया क्या समझ में आया जैसा आप कह रहे हैं कि यज्ञ ना भगवान ने कहा हमने कह रहे हैं भगवान ने गीता में दो जगह स्पष्ट रूप से कहा यज्ञो दानम तपस्या भावना और यज्ञ के यज्ञ आदि के साधन को माना और यज्ञ जान तप ये कर्तव्य मिति में मुझे मेरा ये विचार है कि इसको करना ही चाहिए ये कहां का अठारह अध्याय सन्यास योग में मोक्ष सन्यास योग में कहा इसको करना से ही होगा उसको त्यागने के लिए नहीं कहा रखा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह दिखता है कि जो वादियों को दिखता है कि यज्ञ से ही मोक्ष हो रहा हम कहने के लिए ऐसे कह दे, कही देते हैं कि यज्ञ से यज्ञ यतन्य के बिना मोक्ष नहीं होता हम कहते हैं लेकिन यज्ञ के बिना मोक्ष नहीं होता है ये कहने का अर्थ ये नहीं है कि यज्ञ से मोक्ष होता है ये दोनों में अंदर है ठीक है तो इसीलिए चित्त के बिना ज्ञान नहीं होता है इसीलिए चित्त के बिना मोक्ष नहीं होता है कह रहे चित्त के बिना ज्ञान नहीं होता है और चित्त कहां रहता है चित्त तो लिंग शरीर है लिंग शरीर ये शरीर में रहता है इसलिए हम कहते हैं कि इस शरीर के बिना कोई पुरुषार्थ नहीं होता है ना शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम इसका अर्थ यही है कि ये शरीर नहीं है मनुष्य शरीर नहीं है आपके पास ना आपको धर्म होगा अर्थ होगा काम होगा मोक्ष होगा ये नहीं होगा इसका मतलब ये शरीर से मोक्ष होता ऐसा अर्थ है क्या? ऐसा अर्थ नहीं है इसका अर्थ यह है कि इसके बीच में बहुत सारे है उसका यह माध्यम बनता है तो चित्त के लिए शरीर माध्यम बनता है कर्म के लिए शरीर माध्यम बनता है और उस चित्त को कर्म के द्वारा जो भी अभिसाधन है उसके द्वारा शुद्धि करने पर वहां ज्ञान आने की संभावना हो जाती है और ज्ञान आने के लिए ज्ञान प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाने पर वहां तत्व मदि वाक्य उपदेश का श्रवण होता है और श्रवण भी कान आदि इंद्रियों से होता है इसीलिए कहना और समझने में अंदर होता है ये यहां कहना चाहते ये ना दाने न तबसा ये सारे साधन हैं वो मोक्ष होता है उससे लेकिन इस ये बीच में कुछ और माध्यम के द्वारा होता है ये माध्यम कभी कभी भूल जाते समस्या वही खड़ी होती है कि हम जब कहते हैं भूल जाते हैं है की बात नहीं कर रहे कि ये जो होना है की उसको क्या करना है कैसे करना है कैसे कनेक्ट करना है करना ये हम नहीं सोचते हैं जैसा इसलिए तो हमने पहले आज उसी से शुरू किया हम तो लेखनी से लिखना बोल देते हैं लेकिन वो होता कैसा है इसके बीच की कड़ी को हम छोड़ देते हैं और यहाँ ऐसा विचार लाके उन कड़ियों को जोड़ने का प्रयास करते हैं और यहाँ विशेष करके इन सब साधनों का निर्णय करना है और इस निर्णय से ही आगे अन्य ग्रंथों अन्य जो वेदांत के ग्रंथों में इस विषय का निर्णय होगा इसलिए यहाँ ये न्याय संग्रहकार ने बहुत सुंदर बोला है इस ये, ये इसमें और आगे वाले में। दोनों में बहुत अच्छा प्रतिपादन किया इनको लेकर कि। ओम पूर्ण मत पूर्णमिदम पूर्ण पूर्ण मुदस्त पूर्णस्दा पूर्ण शांति शांति शांति सतगुरु महाराज की